भाष्य, गीता अध्याय ओम ओं सर्व्यम क्षेत्र उत्पद्यते इति क्षेत्र उत्पद्यदर्शनाथ परम भूय इत्यादि अध्याय आरभ्य अथवा ईश्वर परतत्व छेत्र छेत्र नतु अर्थम् क्षेत्रेत्रो जगत्कारतंत्रो प्रकृतिस्थेशु संसार्तः कथम संग के वा गुणा कथम वाते बधनि गुणेभ्य मोक्षण कथम सियाद मुक्त से चक्षण वक्तव्यम एवं अर्थ उत्पन्न होने वाली सभी वस्तुएँ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होती है यह बात कही गई सो वह किस प्रकार से उत्पन्न होती है यह दिखलाने के लिए परम भूयः इत्यादि श्लोकों वाले चतुर्दश अध्याय का आरंभ किया जाता है अथवा ईश्वर के अधीन रहकर ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जगत के कारण हैं सांख्यवादियों के मतानुसार स्वतंत्रता से नहीं यह बात दिखलाने के लिए यह अध्याय प्रारंभ किया जाता है तथा जो यह कहा कि प्रकृति में स्थित होना और गुण विषयक आसक्ति यही संसार का कारण है सो so, किस गुण में किस प्रकार से आसक्ति होती है गुण कौन से हैं वे कैसे बांधते हैं गुणों से छुटकारा कैसे होता है तथा मुक्त का लक्षण क्या है यह सब बातें बतलाने के लिए भी इस अध्याय का आरंभ किया जाता है श्री भगवान बोले परम भूय प्रवक्षा मी ज्ञान ज्ञानम यद्या मुनय सर्वे परा सिम गति व्यवहार संबंध है दूरस्थ ज्ञान पद के साथ संबंध है भूयः पुनः पूर्वेषु सर्वेषु अध्यायेषु पूर्व अपि अध्याय असक्तिद्री च परम पर वस्तु विषयवात्म तथ ज्ञानम सर्वेश ज्ञानाना उत्तम उत्तम फलवाद समस्त ज्ञानों में उत्तम परम ज्ञान को अर्थात जो परवस्तु विषयक होने से परम है और उत्तम फलयुक्त होने के कारण समस्त ज्ञानों में उत्तम है उस परम उत्तम ज्ञान को यद्यपि पहले के सब अध्यायों में बार बार कह आया हूँ तो भी फिर भली प्रकार कहूँगा ज्ञानानाम इति न अमानितवादीनाम किमत ही यज्ञादि गेय वस्तु विषयाणाम यहाँ ज्ञानों में से इस शब्द से अमानित्वादि ज्ञान साधनों का ग्रहण नहीं है किंतु यज्ञादि गेय वस्तु विषयक ज्ञानों का ग्रहण है तानी न मोक्षा इदम तु तो मोक्षाय इति परोत्तम शब्दाभ्याम स्तोति स्त्रोत्र बुद्धि रुच्युत्पादनाथम ये यज्ञादि विषय ज्ञान मोक्ष के लिए उपयुक्त नहीं है और यह जो इस अध्याय में बतलाया जाता है वह मोक्ष के लिए उपयुक्त है इसलिए परम और उत्तम इन दोनों शब्दों से श्रोता की बुद्धि में रुचि उत्पन्न करने के लिए इसकी स्तुति करते हैं यद्ञा यज्ञ यद ज्ञात्वा प्राप्य मुनय सन्यासिनो मनशीला सर्वे पर सिद्धि मोक्षाख्या इतना देहबंधना ऊर्धम गता प्राप्ता है जिस ज्ञान को जानकर पाकर सब मननशील सन्यासी जन इस देह बंधन से मुक्त होने के बाद मोक्षरूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं ऐसा परम ज्ञान कहूँगा अश्चे एकांतिकत्वम दर्शयति इस ज्ञान द्वारा प्राप्त हुई सिद्धि की अभिव्यभिचारिता नित्यता दिखलाते हैं इदम् ज्ञानम उपाश्रि मम साधर्म आगता तर्गे नोपजाते प्रलये न व्यसंति इदम ज्ञान यथोक्त उपाश्रि इति साधनमुत मम पर साधर्मस्वरूपता आगताः प्राप्ता न तो सामनधर्मताधर्म्यम क्षेत्रेवरों गीता गीताशास्त्रे फलवाद अयम श्रुत्यर्थ उच्य सर्गे अभी सृष्टि काले अभी न उपजाते न उत्प्य प्रलिए ब्रह्मण न विनाशका व्यसंति व्यथाम न आपद्यन्ते न च्यवर्थ इस उपर्युक्त ज्ञान का भली भांति आश्रय लेकर अर्थात ज्ञान के साधनों का अनुष्ठान करके मुझ परमेश्वर की समानता को मेरे साथ एक रूपता को प्राप्त हुए पुरुष शिष्ट के उत्पत्ति काल में भी फिर उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में ब्रह्मा के विनाश काल में भी व्यथा को प्राप्त नहीं होते अर्थात गिरते नहीं यह फल का वर्णन ज्ञान की स्थिति के लिए किया गया है यहाँ साधर्म का अर्थ समान धर्मता नहीं है क्योंकि गीतता शास्त्र में क्षेत्रज्ञ और ईश्वर का भेद स्वीकार नहीं किया गया क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग इद्रसो भूत कारणम इति आह अब यह बतलाते हैं कि इस प्रकार का क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग भूतों का कारण है मम योनिब्रह्म तस्गर्भम दधा्य हम संभवसूता भारत मम सभूता मदीया माया त्रिगुणात्मका प्रकृति योनता महत्वाद भरणा च स्विकाराणाम महद ब्रह्म योनि एवं विशिष्यते मुझ ईश्वर की माया त्रिगुणमयी प्रकृति समस्त भूतों की योनि अर्थात कारण है समस्त कार्यों से यानी उत्पत्तिशील वस्तुओं से बड़ी होने के कारण और अपने विकारों को धारण करने वाली होने से प्रकृति हो ब्रह्म इस विशेषण से विशेषित की गई है तस्मिन् महति ब्रह्मणे योनौ गर्भ हिरण्यगर्भ से जन्मनो बीज सर्वूतजन्मकरण बीज दधा निक्षिपा क्षेत्र क्षेत्र प्रकृतिदय शक्तिमाश्वर अहम अविद्यामकर्मोपाधिस्वानो विधायन क्षेत्र क्षेत्रे न संयोजयामित्य उस ब्रह्म रूप योनि में मैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दो प्रकृति रूप शक्तियों वाला ईश्वर इन गर्भ के जन्म के बीज रूप गर्भ को यानी सब भूतों की उत्पत्ति के कारण रूप बीज को स्थापित किया करता हूँ अर्थात अविद्या कामना कर्म और उपाधि के स्वरूप का अनुवर्तन करने वाले क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ से संयुक्त किया करता हूँ संभव उत्पत्ति सर्वभूता हिरण्यगर्भोत्पत्ति द्वारेण ततः तस्मा गर्भाधा भवती हे भारत हे भारत उस गर्भाधान से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति द्वारा समस्त भूतों की उत्पत्ति होती है